स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद को जैसा मैंने देखा उस दिन उनके इस गंभीर पांडित्यपूर्ण विश्वास और वेदांत के साथ सुंदर समन्वय को सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए थे किंतु शाम को उनका एक अन्य रूप दिखा विसर्जन के समय श्री महामाया की प्रतिमा को गंगा के घाट के निकट लाकर रखा गया साधु लोग माँ के सामने भजन गा रहे थे श्री महाराज महापुरुष महाराज आदि कई लोग गंगा की ओर की एक बेंच पर बैठे भजन सुन रहे थे और माँ का दर्शन कर रहे थे इसी समय वहाँ विज्ञान महाराज पहुंचे उनको देखते ही श्री महाराज ने कहा पेशन माँ जा रही है उनके कान में माँ तुम पुनः आना कह आओ यह सुनते ही विज्ञान महाराज तत्काल श्री माँ की प्रतिमा के पास गए और माँ के कान के निकट कुछ बोल कर चले आए महाराज के पूछने पर कि वे क्या बोले हैं उन्होंने कहा, कहा माँ तुम अब फिर आना उनके चरित्र में ऐसे अपूर्व ज्ञान और बाल सुलभ सरलता से हम मुग्ध हो जाते थे स्वामी जी को वे किस दृष्टि से देखते थे उनसे एक दिन यह पूछने पर उन्होंने कहा बाप रे उनके सामने कौन जाए हम लोग दूर से ही उन्हें प्रणाम करते थे अग्नि के पास जाने पर जैसे आँच गर्मी लगती है उसी प्रकार उनके पास जाने पर भी मैं आँच का अनुभव करता था और जिस प्रकार तुम लोग महाराज को पीछे से प्रणाम करते हो उसी प्रकार मैं उनको प्रणाम करता था उनके मठ में रहने पर उस दक्षिण गेट से ही वह पता चल जाता था सारा मठ गम गम करता था मानो चेतना से होता था उनके न होने पर मठ दूसरे प्रकार का हो जाता था मठ के गंगा के बांध और घाट और शीढ़ियाँ बनाने के व्यय को लेकर स्वामी जी ने एक बार श्री महाराज को बहुत डाँटा और भला बुरा कहा था इस सुनी हुई घटना की सत्यता के बारे में हमने पूज्य विज्ञान महाराज से पूछा था इसके उत्तर में उन्होंने कहा था हाँ भाई यह सत्य है हमने आश्चर्यचकित होकर पुनः पूछा महाराज आपने तो पहले कितने ही हिसाब या एस्टिमेंट बनाए थे तो फिर इस बार ऐसी भूल कैसे हो गई उन्होंने इसके लिए केवल आठ सौ रुपये का एस्टिमेट या खर्चा कर बताया था लेकिन जब स्वामी जी ने उसके खर्चे का हिसाब मांगा तब तक पंद्रह सौ रुपये खर्च हो गए थे और वह सारा काम केवल आधा ही हुआ था इसके उत्तर में विज्ञान महाराज ने कहा जानते तो हो भाई स्वामी जी को ऐसे कम खर्च का एस्टिमेंट यदि नहीं बताते तो वे कभी भी उस काम को हाथ में लेने नहीं देते इत्यादि वे कहते थे अभी भी स्वामी जी उनके उसी कमरे में रहते हैं इसलिए उस कमरे के पास से मैं बड़ा सावधानी से गुजरता हूं जिससे उनके ध्यान में कोई बाधा ना हो उनके जीवन काल में एक दिन मैंने उन्हें इस कमरे में ध्यान करते देखा था उस समय उनके शरीर की ज्योति से सारे कमरे को आलोकित होते देख विस्मित हो गया था क्या वे एक सामान्य मानव थे श्री ठाकुर के नए मंदिर के निर्माण के समय जब विज्ञान महाराज ने उनकी भित्ति के प्रस्तर को जिस स्थान पर पूज्य महापुरुष महाराज ने स्थापित किया था वहां से उठाकर वर्तमान मंदिर के नीचे पुनः स्थापित किया तब सौभाग्य से हम वहाँ पास में ही थे हमने देखा उन्होंने ऊपर की ओर देखकर गदगद स्वर में कहा था स्वामी जी स्वामी जी तुमने तो कहा था कि जब ठाकुर के मंदिर का निर्माण होगा तब पेशन संभवतः मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा पर मैं ऊपर से उसे देखूंगा आज इस भित्ती प्रतिष्ठा को स्वामी जी आप ऊपर से देखिए यह कहकर प्रतिष्ठा कार्य समाप्त कर वे अश्रु भरे नेत्रों से अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद करके लेट गए इस घटना के कुछ दिन बाद हमने उनसे पूछा था महाराज क्या आपने सचमुच स्वामी जी का दर्शन किया था उन्होंने कहा था हाँ भाई केवल स्वामी जी नहीं श्री ठाकुर श्री माँ श्री महाराज आदि सभी उस दिन आए थे और आशीर्वाद दे गए थे उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही तो यह कार्य आरंभ किया है एक बार उनके दिव्य दर्शनों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा था हाँ भाई मुझे ऐसे कुछ दर्शन हुए हैं किंतु महाराज को और अधिक हुए हैं यह कहकर कुतूहल पूर्वक उन्होंने कहा पर बात क्या है जानते हो मेरा सिर थोड़ा गर्म है और महाराज का उससे भी अधिक इस प्रकार प्रसंग क्रम में उन्होंने हमें न जाने कितने आध्यात्मिक तत्व बताए थे श्री रामकृष्ण ने विज्ञान महाराज को दो अमूल्य उपदेश दिए थे जिनका उन्होंने अंतिम समय तक अक्षरश पालन किया था प्रथम था ध्यान करते समय पूरी तरह दिगंबर रहना इसलिए वे रात को आहार करने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेते थे उस समय हम उनके कमरे के पास स्वामी जी के बरामदे में सोते थे कभी कभी रात को अचानक जागने पर हम देखते थे कि वे हमारे पास से होकर छत की ओर हाथ मुँह धोने के लिए जा रहे हैं और पूर्ण रूप से दिगंबर हैं श्री ठाकुर का उन्हें दूसरा आदेश था कि सोने की स्त्री भी हो और भक्ति से लौट रही हो तो भी उसकी ओर मत देखना इस आदेश के पालन के भी अनेक दृष्टांत है मैं एक बार जब वे स्वामी जी के मंदिर के निर्माण के कार्य का निरीक्षण कर रहे थे तब तक भक्तिमती महिला को उनको प्रणाम करवाने के लिए ले गया था कि महाराज राजा महाराज उसे बहुत स्नेह करते थे महिला के विज्ञान महाराज को प्रणाम करते ही वे तत्काल पीछे मुड़कर दूसरी ओर चले गए प्रणाम के बाद सिर उठाने पर वह महिला यह देखकर अत्यंत विस्मित हुई थी हम लोग भी उस समय इसका कारण नहीं समझ पाए थे पर बाद में समझे थे कि ठाकुर के आदेश के कारण ही उन्होंने ऐसा किया था इस प्रकार ज्ञान भक्ति और बालक सुलभ सरलता के साथ अपूर्व संयम निष्ठा और श्री ठाकुर के प्रति अविचल श्रद्धा देखकर हम मुक्त हो गए थे सामान्य व्यवहार में वे कोई औपचारिकता नहीं मानते थे कभी कभी ऐसा भी होता था कि वे कमरे भर लोगों के साथ धर्मालोचना कर रहे हैं और सब उत्कंठा से सुन रहे हैं अचानक उनका मूड बदल गया और उन लोगों को देखकर वे कह उठे अब आप लोग जा सकते हैं यह कह कहकर अपने कमरे में जाकर उन्होंने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया ऐसे बाल सुलभ आचरण मैं प्रायः ही देखा करता था मठ के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ऐसे आचरण मैंने देखे हैं भक्त उनके लिए कई मिठाइयाँ लाते थे वे सब हम सभी में सानंद वितरित कर देते थे पर कभी कभी बहुत सी मिठाई इकट्ठा होने पर भी वे सेवक को कहते हैं थे वह किसी को मत देना मेरे लिए रहने दो तो। दूसरे दिन शायद वह ख़राब हो जाती और उसे गंगा में फेंकना पड़ता था आज पूज्य विज्ञान महाराज स्थूल शरीर में विद्यमान नहीं हैं पर उनका जीवन सदा हमें आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है जिससे हम भी आनंद के अधिकारी हो सकें